संवेदनाओं के, के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है चिराग जैन की कविता अनपढ़ माँ चूल्हे चौकी में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि नौ बाई चार की कितनी ईटे लगेंगी दस फीट ऊंची दीवार में लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हस्ते खेलते परिवार में त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन गन का घनत्व निकालना उसके शब्दों में स्यापा है क्योंकि उसने मेरी छाती को उनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से नापा है वह नहीं समझ सकती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना होता है लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से आलू के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना होता है मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं मापा तरकारी के लिए सब्जियाँ नहीं तौली और नाप तोल कर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में उसने तो केवल खुशबू सूघ बता दिया है कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में घर की कुल आमदनी के हिसाब से उसने हर महीने राशन की लिस्ट बनाई है खर्च और बचत के अनुपात निकाले हैं, रसोई घर के डिब्बों घर की आमदनी और अंसारी की रेट लिस्ट में हमेशा सामंजस्य बैठाया है लेकिन अर्थशास्त्र का एक ही सिद्धांत कभी उसकी समझ में नहीं आया है वह नहीं जानती सुर ताल का संगम करकश मृदु और पंचम सरगम के साथ स्वर स्थाई और अंतरे का अंतर स्वर साधना के लिए वह संगीत का कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी लेकिन फिर भी मुझे उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बड़ी मीठी नींद आती थी नहीं मालूम उसे कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए गए थे आर्य मुगल और मंगोल कौन थे कहा से आए थे उसने नहीं जाना कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी लेकिन हमेशा याद रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी वह कभी नहीं समझ पाई कि चुनाव में किस पार्टी के निशान पर मुहर लगानी है लेकिन इसका निर्णय हमेशा वही करती है कि जोधपुर वाली दीदी के यहाँ दीपावली पर कौन सी साड़ी जानी है मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है काल पात्र स्थान के अनुरूप बात की दिशा मोड़ सकती है झगड़े की संभावनाओं को भांपकर कोई भी बात खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है दर्द होने पर हल्दी के साथ दूध पिला पूरे देह की पीड़ा को मार देती है और नजर लगने पर सरसों के तेल में रुई की बाती भिगो नजर भी उतार देती है अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है बिना काम किए भी परिवार तो रात को थककर सो जाता है लेकिन वो सारा दिन काम करके भी परिवार की चिंता में रात भर सो नहीं पाती है सच सच कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती सयानी होती है क्योंकि ढेर सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है अभी आप सुन रहे थे चिराग जैन की कविता अनपढ़ माँ वाचक स्वर भारती परिमल